IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है मैं सबका घर हूं इमोजी का आएंगे अरे देखो देखो मौसी आ गई हां गीता मौसी है चलो चलो जल्दी से घेरा बनाकर बैठ जाते हैं वहां से कुछ हो जाएंगी हां चलो बैठो अरे उठो तुम बैठो ना बहुत तो यहां अकेला लो बच्चों मौसी आ गई नमस्ते मौसी नमस्ते नमस्ते लगता है बिल्कुल तैयार होकर बैठे हो पहेली के लिए जल्दी भी आ गए जल्दी भी आ गए थे कलेटा आपका अच्छा हां इसीलिए तो घेरा बनाकर पहले से ही बैठे हो हां <laughs> हमें तो आपकी पहेलियां सुलझाने में बहुत मजा आता है बहुत मजा आता है पहेलियां सुलझाने में अच्छा किस-किस को मजा आता है बताओ देखे। मुझे मतलब सबको आता है हां बहुत अच्छी बात है तो ठीक है जल्दी से शुरू करें आज आज कौन सी पहेली है मिक्कीओं बताओ कौन सी पहेली है प्लीज <laughs> मौसी बता दो प्लीज एक बार और बोलो प्लीज मौसी बता दो पक्का बता दो हाँ. खोल दूं अपना पहेली का पिटारा हां पक्का हां मुझे चुपके से उत्तर बता दो अच्छा यह बात चुपके से उत्तर बता दूं तुम्हें चुपके से पहेली ना बताऊं सोचो हां मौसी प्लीज पहेली बता देना आप इतने प्यार चिमी था मीठा बोल के काहे प्लीज मौसी तो फिर कैसे मौसी नहीं बताएगी आपको पहेली चलो तैयार हो सब लोग जो नहीं बोलेगा मैं उसको नहीं सुनाई दूंगी तैयार हो वेरी गुड चलो तो फिर अगर तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं अपनी पहेली के साथ और आज की पहेली है ध्यान से सुनना धूल से लेकर पर्वत हो या चींटी से लेकर हाथी मैं सबका घर हूं जंगल नदियां सागर मेरे साथी गोल घूमती लट्टू जैसी चक्कर खूब लगाती हूं सूरज से है मेरी दोस्ती पुलक क्या कहलाती हूं अर्थ अर्थ हां धरती धरती पृथ्वी वाह वाह वाह कमाल हो गया भाई ये तो इतनी जल्दी सही जवाब दे दिया तुमने कैसे जाना बताओ क्योंकि वो सूरज से दोस्ती करती है और वो घूमती रहती है हां हां और वो सबका घर होता है अरे वाह क्या बात है हम लोग भी रहते हैं तुम्हारा घर धरती पर है हिंदी है अच्छा मेरा घर भी धरती पर ही है <laughs> अच्छा मुझे तो सपने आते हैं मैं आसमान में हूं अच्छा तुम्हें सपने आते हैं कि तुम आसमान में हो हां अच्छा तो अब थोड़ा धरती पर आ जाओ धरती धरती पर हां धरती पर चींटी भी रहता है और हाथी भी रहता है घोड़ा भी रहता है भी रहता है शेर भी रहता है और खरगोश भी रहता है खरगोश भी रहता है तुम भी खरगोश जैसी हो हां लायन शेर घोड़ा हाथी चीता भालू सब रहते हैं बर्फ में पेंगुइन रहता है बर्फ में पेंगुइन रहता है वेरी गुड धरती पर पहाड़ भी है नदियां भी है समुंदर भी है गंगा नदी भी है बिल्कुल ठीक बात है गंगा नदी भी है बहुत सारी नदियां हैं है ना धरती सूरज के चारों चक्कर भी तो लगाती है गोल-गोल हां सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है धरती लट्टू जैसी घूमती है धरती हां लट्टू जैसी घूमती है धरती तुमने कभी लट्टू घुमाया है हां मैंने घुमाया सबको आता है लट्टू घुमाना हां बस उसी तरह से धरती भी लट्टू की तरह घूमती है किसके चारों ओर घूमती है सूरज सही कर तो दो तो रुक जाता है।, है पर धरती नहीं रुकती बिल्कुल ठीक बात है धरती रहती है बिल्कुल ठीक बात है और धरती पे तो कोई रहता है उस पे तो कोई नहीं रहता हां उस पे तो एक उंगली रखना भी मुश्किल है है ना हां हां तो अब जोर-जोर से बोलना मेरे पीछे-पीछे ठीक है हां जी ओ इतना जीरे वाला हां जी हां जी हां बिल्कुल ठीक धूल से लेकर पर्वत हो धूल से लेकर पर्वत हो या चींटी से लेकर हाथी या चींटी से लेकर हाथी धरती सबका घर है धरती सबका घर है जंगल नदियां सागर इसके साथी जंगल नदियां गोल घूमती लट्टू जैसी गोल घूमती लट्टू जैसी चक्कर खूब लगाती है चक्कर खूब लगाती है सूरज से है इसकी दोस्ती सूरज से है इसकी दोस्ती ये धरती कहलाती है वेरी गुड ये धरती कहलाती, कहलाती है ये धरती कहलाती है ये पहेली बहुत ही अच्छी थी अरे भाई तुम लोगों ने बहुत जल्दी पहचान लिया मैंने तो सोचा था ये मुश्किल वाली पहेली है तुम लोग नहीं बता पाओगे अब बता दिया सारी जीजी मिलती हैं सारी जीजी आ रही हैं हां अच्छा बच्चों अब की देखना तुम कल की नहीं हुई तो नहीं हुई तो नहीं हुई तो।, तो क्या देना कि नहीं थी ओके बाय-बाय टाटा कल बहुत जल्दी करें अभी आप सुन रहे थे धरती पर आधारित यह पहेली कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगरो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल आल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी